आध्यात्म रामायण बालकांड चतुर्थ सर्ग वशिष्ठवाच श्रृणुराजन देवगुह्यम गोपनीय प्रयत्नत रावो न मनुषो जात परमात्मा सनातनः हो वशिष्ठ जी बोले राजन देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना चाहिए ये राम मनुष्य नहीं है साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं भूमिर्भारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थिता पुरा स एव भवने कौसल्याम तवानघ हे अनघ पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौसल्या के गर्भ से जन्म लिया है तम तो प्रजापति पूर्व कश्यपो ब्रह्मण सु कौसल्याचादिदेव माता पूर्व यशस्वीरी भवनो तपोग्रम वै ते पाथे विषयो विष्णु अग्रम्य विषय विषु पूजाध्यानकसन्नो भगवान्दों भक्वत्सल विष्णुस्वरमी मे पुत्रो भवाम यतिवयाचिशसौ भगवान्ूतभाव तथेतुक्स्ते जा सै शेषस्तु लक्ष्मणो राजण्यत पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी कौशल्या देवमाता अदिति थी उस समय तो तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया तब कालांतर में भक्त व सलवरदायक भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो तो तुमने भगवान से यही मांगा कि हे निरंजन आप हमारे पुत्र हों तब भूतभावन भगवान, भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो इसलिए वे ही विष्णु भगवान इस समय राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उनकी सेवा करने के लिए शेष जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी हुए हैं जातो भरत शत्रुघ्नो शंख चक्रे गदात योगमाया जाता जनक नंदिनी भगवान गदाधर के शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न के रूप से अवतार लिया है तथा योग माया जनक दुलारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं विश्वामित्रोपी राम ताम योजित आगत वक्त कदाचन इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग कराने के लिए ही आए हैं राजन यह रहस्य अत्यंत गुह्य है इसे कभी प्रकाशित मत करना अतः प्रीते न मनसा पूजय्वाथ कौशिकेश राम राघवम सहलक्ष्मणम अब संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से श्री विद्मा मित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनके साथ भेज दो